हे hey, नाथ फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए हे hey, सुख स्वरूप शंकर फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी हे hey, कृपाधाम फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए हे प्रभु फिर आप उस तत्व को समझाकर कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए हे नाथ आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है हे प्रभु जो भी बात मैंने पूछी हो हे दयालु उसे भी आप छिपाकर न रखिएगा वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित यानी सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया शिव दो घड़ी तक ध्यान के रस यानी आनंद में डूबे रहे फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेने पर जगत उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है मैं उन्हें श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं मंगल के धाम अमंगल को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले हे गिरजा कुमारी पार्वती तुम धन्य हो धन्य हो तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो हे hey पार्वती मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है फिर भी तुमने इसीलिए वह पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कानों के चित्र सांप के बिल के समान हैं जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है वे सिर कड़वी तूबी के समान हैं जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती वह मेढक की जीव के समान है वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है जो भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होता हे पार्वती श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सतपुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है फिर राम कथा कलियुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है हे गुरीराज कुमारी तुम इसे आदर पूर्वक सुनो वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत है तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा हे पार्वती तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर सुखदायक और संतसम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा परंतु हे पार्वती एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर कही है तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं पाखंडी हैं भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है जो व्याभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं जिनका हृदय रूपी दर्पण महिला है और जो नेत्रों से हीन हैं वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है जो अनेक मन मनगणंत बातें बका करते हैं जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में यानी जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है जिन्हें वायु का रोग यानी संपात उन्माद आदि हो गया हो जो भूत के वश में हो गए हो, जो नशे में चूर हैं ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है उनके कहने पर कान न देना चाहिए अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो हे पार्वती भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है जैसे जल और ओले में भेद नहीं दोनों जल ही हैं ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार बिटाने के लिए सूर्य है उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है वहाँ रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और युक्त भगवान हैं वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं इस बात को सारा जगत जानता है जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं प्रकाश के भंडार हैं सब रूपों में प्रकट हैं जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं वे ही मणि श्री मेरे स्वामी है। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी यानी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया जो मनुष्य आँख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं हे पार्वती श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएँ और धूल का सोहना यानी देखना आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय इंद्रियां इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है इन सबका जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सबका प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं वे माया के स्वामी तथा ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी होती है जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की यानी बिना हुए भी प्रतीति होती है यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है तथापि इस भ्रम को कोई मिटा नहीं सकता इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता हे पार्वती जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है बिना ही बिना ही कान के सुनता है बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है बिना मुंह यानी जेहवा के ही सारे यानी छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है वह बिना ही शरीर यानी त्वचा के स्पर्श करता है बिना आँखों के देखता है और बिना नाक के सब गंधों को ग्रहण करता अर्थात सूंघता है उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं हे पार्वती जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ यानी मुक्त कर देता हूँ वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले हैं विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से के के अनेक जन्मों किए हुए पाप जल जाते हैं फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं हे पार्वती वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं उनमें भ्रम देखने में आता है तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं है ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही बार बार स्वामी यानी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतुवार की धूप का भारी ताप मिट गया हे कृपालु आपने मेरा सब संदेह हर लिया अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया हे नाथ आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं अविनाशी हैं सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं फिर हे नाथ उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभो यह मुझे समझा कर कहिए पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी के मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले हे पार्वती निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमई कथा सुनो जिसे काक काकभुषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र यानी पाप नाशक चरित्र सुनो श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं तुम आदर पूर्वक सुनो हे पार्वती सुनो वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता हे सयानी सुनो हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर सागर से जाते हैं। कृपा भगवान के भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं। तुम सावधान हो कर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकाद के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया एक का नाम था हिरण्यक्षिपो और दूसरे का हिरण्यक्ष ये देवराज इंद्र के गर्व छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए ये युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे इनमें से एक यानी हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह अर्थात सूवर का शरीर धारण करके मारा फिर दूसरे हिरण्यक्षिपु को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए हैं जिन्हें सारा जगत जानता है भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यक्षिप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन यानी शाप का प्रमाण तीन जन्म के लिए था अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएँ की एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था उस दैत्य राज की स्त्री परम सती यानी बड़ी ही पवित्र पतिव्रता थी उसी के प्रताप से त्रि त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव भी उस दैत्य को नहीं जीत सके प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया स्वीकार किया वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने ने मनुष्य देह धारण किया हे सुनो प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है एक बार नारद जी ने शाप दिया अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं मुनि ने भगवान को साप किस कारण से दिया लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था हे पुरारी यानी शंकर जी यह कथा मुझसे कहिए मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है तब महादेव जी ने हंसकर कहा न तो कोई ज्ञानी है और ना मूर्ख श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है या, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हे भरद्वाज मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ तुम आदर से सुनो तुलसीदास जी कहते हैं मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी उसके समीप ही सुंदर गंगाजी बहती थी वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया भगवान का स्मरण करते ही उन यानी नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं रह सकते थे गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने जाओ यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी यानी अमरावती का निवास से चाहते हैं राज्य में जो कामी सॉरी जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह न छीन ले वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई क्यों नहीं आई यह सोचते हुए कि नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोच के भी जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल लग गए उन पर कोयले कूकने लगी और भौहें भौरे गुंजार करने लगे कामाग्नि को भड़काने वाली तीन प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी रंभा आदि नवयुवती देवना देवांगनाएँ जो सबकी सब काम कला में निपुण थीं वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों भला उसकी सीमा यानी मर्यादा को कोई दबा सकता है तब अपने सहायकों सहित कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त यानी दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सबसे कही जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया तब नारद जी शिव जी के पास गए उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया उन्होंने कामदेव के चरित्र शिवजी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी हे मुनि मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना चर्चा भी चले तब भी इसे छिपा जाना यद्यपि शिवजी ने यह हित की दीक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी हे भरद्वाज अब कौतुक यानी तमाशा सुनो हरि की इच्छा बड़ी बलवान है श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कुछ कर सके श्री शिवजी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए शीर सागर गए जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप यानी मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं रमान निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि यानी नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले हे मुनि आज आपने बहुत दिनों पर दया की यद्यपि शिवजी ने उन्हें पहले ही से बरज रखा था तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वे मोहित न कर दे मिट जाते हैं फिर आपके लिए तो कहना ही क्या हे मुनि सुनिए मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है नारद जी ने अभिमान के साथ कहा भगवान यह सब आपकी कृपा है करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्राण है मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनिका कल्याण और मेरा खेल हो तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया अब उसकी कठिन करनी सुनो उस हरिमाया ने रास्ते में सौ योजन यानी चार सौ कोस का एक नगर रचा उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर यानी वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी उस नगर में ऐसे सुंदर नरनारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हूँ उस नगर में शीलनिधि नाम का राजा रहता था जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह यानी टुकड़ियां थी उसका वैभव और विलास सौ इंद्रों के समान था एवह रूप तेज बल और नीति का घर था उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब दोष गुण कहिए उसका रूप देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा लक्षणों को सोचकर वे मन ही में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा यह शील निधि की कन्या जिसको मरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब यही उपाय करूँ जिससे यह कन्या मुझे ही वरें इस समय जब तप से तो कुछ हो नहीं सकता है विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल यानी सुंदर रूप चाहिए जिसे देख राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाल मेरे गले में डाल दें एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की तब लीलामय कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए स्वामी को देखकर कर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा नारद जी ने बहुत आर्त यानी दीन होकर सब कथा सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए हे प्रभु आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता हे नाथ जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए मैं आपका दास हूँ आपकी माया का विशाल बल देखकर कर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले हे नारद जी सुनो जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे दूसरा कुछ नहीं हमारा वचन असत्य नहीं होता हे योगी मुनि सुनिए रोग से व्याकुल रोगी मांगे तो भी वैद्य उसे नहीं देता इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए भगवान की माया के वशीभूत होते हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरे को न बरेगी कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता पर यह चरित्र कोई भी न जान सके सब ने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया वहां दो शिव के गण भी थे वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे वे भी बड़े मौजी थे नारद जी अपने रूप में सॉरी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज यानी पंक्ति में जाकर बैठे थे ये शिव के दोनों गण भी वहीं बैठ गए ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका वे नारद जी को सुना सुनाकर कर व्यंग्य वचन कहते थे भगवान ने इनकी इनको अच्छी सुंदरता दी है इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझी ही जाएगी और हरि यानी वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था यानी माया के वश में था शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना केवल राजकन्या ने यानी नारद जी का वह रूप देखा उनका बंदर का समूह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है उस वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी जिस ओर नारद जी रूप गर्व में फूले बैठे थे उसने उस ओर भी देखा ही नहीं नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी लक्ष्मीनिवास भगवान दुल्हीन को लेकर चले गए सारी राजमंडली निराश हो गई मोह के कारण मुनि की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी इससे वे बहुत ही विकल हुए मानो गांठ से छूटकर कर गिर गई हो तब शिव के गणों ने मुस्कुराकर कहा जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा अपना रूप देखकर बहुत क्रोध बढ़ गया उन्होंने शिव के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ तुमने हमारी हंसी की अब उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ उनके ओठ भड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले मन में सोचते जाते थे जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा उन्होंने जगत में भी मेरी हंसी कराई दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा हे मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया उसने माया के वशीभूत होने के कारण उसे मन में यह चेत नहीं रहा That's it.